देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध गायत्री पुरस्चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण अब देवी गायत्री का पाप पापनाशक परम पवित्र तथा यथेष्ट फलदाई पुरस्चरण सुनो पर्वत के शिखर नदी तट विल्वृक्ष के नीचे जलाशय गौशाला देव मंदिर पीपल के नीचे उद्यान तुलसी वन किसी पुण्य क्षेत्र अथवा गुरु के निकट तथा जहाँ भी चित्त एकाग्र रह सके उस स्थान पर भी पुरस्चरण करने वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है जिस किसी मंत्र का भी पुर, पुरस्चरण आरंभ करना हो उसके पूर्व तीनों ब्राहृतियों सहित दस हजार गायत्री का जप कर लेना आवश्यक है नृसिंह सूर्य अथवा वराह इन देवताओं के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म गायत्री का जप किए बिना निष्फल हो जाते हैं सभी द्विजों को आदिशक्ति देव माता गायत्री की सदा उपासना करनी चाहिए गायत्री के जप द्वारा मंत्र को शुद्ध करके यत्न पूर्वक लगना चाहिए शुद्धि के लिए बुध श्रुति के कथन अनुसार तीन लाख अथवा एक लाख गायत्री का जप करे आत्मशुद्धि किए बिना करता की जप होम आदि क्रियाएं सफल नहीं होती तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना देवताओं और पितरों का तर्पण करना पुरुष का प्रधान धर्म है तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति तथा महान फल प्राप्त होता है क्षत्रिय बाहुबल से वैश्य धन से और शुद्ध द्विज की सेवा से तथा श्रेष्ठ द्विज जप एवं होम से अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है अतएव द्विजर यत्नपूर्वक तप करना अपना परम धर्म है तपस्या की चरम सीमा शरीर को सूखा डालने में है शरीर का शोधन करने के लिए वैध मार्ग से किच्छ एवं चांद्रायण आदि व्रत करें। नारद अब अन्न शुद्धि का प्रकरण कहता हूँ सुनो तांत्रिक और वैदिक पुरुषों ने उच्च शुक्ल और भिक्षावृत्ति ये चार निश्चित जीविकाएं बतलाई है इस अन्न से आत्मा परम शुद्ध हो जाता है भिक्षा में मिले हुए अन्न को लाकर उसके चार भाग कर ले एक भाग ब्रिज को दूसरा गौ को और तीसरा अतिथियों को दे इसके बाद अवशिष्ट भाग में स्वयं तथा अपनी पत्नी सहित ग्रहण करें। जिस आश्रम में ग्रास की जो विधि निश्चित है उसी क्रम का पालन आवश्यक है उस अन्न पर शक्ति क्रम के अनुसार पहले गोमूत्र का छीटा ले तत्पश्चात वान परि और गृहस्थ को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए ग्रास का परिणाम कुकुटांड जितना है गृहस्थ के लिए आठ ग्रास और वान के लिए चार ग्रास लेने का नियम है ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है सर्वप्रथम गोमूत्र की विधि संपन्न करके नौ छह अथवा तीन बार गायत्री के मंत्र द्वारा अन्न का प्रोक्षण करें। गायत्री की ऋचा का जप करते समय अंगुलियां अस्त व्यस्त न हो मंत्रों का उच्चारण करके मन से प्रोक्षण करने की विधि कही गई है गायत्री छंदों में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जब करने से एक पुरस्करण संपन्न होता है विश्वामित्र जी का मत है कि 32 लाख जब होना चाहिए किंतु जिस कार्य से शरीर के निष्प्राण होने की संभावना हो वह संपूर्ण कर्मों में अनुचित समझा जाता है तथा वह मंत्र पुरस्करण से हीन कहा गया है ज्येष्ठ आषाढ़ाद्रपद पौष अधिक मास मंगलवार शनिवार व्यतिपात वैधति अष्टमी नवमी ष्ठी चतुर्थी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या प्रदोष रात्रि भरणी कृतिका आर्द्रा अश्लेषा ज्येष्ठा धनिष्ठा श्रवण जन्म नक्षत्र मेष कर्क तुला कुंभ और मकर ये सभी महीने दिन योग तिथियां, समय नक्षत्र और लग्न पुरस्चरण कर्म में वर्जित है चंद्रमा और नक्षत्र अनुकूल हो तब शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण का आरंभ करना चाहिए यो करने से से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। आरंभ में विधि पूर्वक पूर्वक और नंदी करें, करें, ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र से संतुष्ट उन से के मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव संबंधी स्थान परिमुख बैठकर जब आरम्भ करे काशी केदार महाकाल नासिक और महान क्षेत्र त्रम्बर ये भूमंडल पर पांच सिद्ध स्थान है अथवा कुर्मासन को सर्वत्र के लिए सिद्ध पीठ कहा गया है आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति के समय तक समान रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए न किसी दिन अधिक हो और न कम प्रधान मुनिगण निरंतर पुरस्करण किया करते हैं प्रातः काल से आरंभ करके मध्यान्ह तक विधिवत जप करें मन पर अधिकार रखे किसी प्रकार की अपवित्रता न आने दे इष्ट देवता का ध्यान और अर्थ का चिंतन करता रहे घृत खीर तिल, बिलोपत्र, पुष्प यव और मधु आदि द्रव्य आदि हव्य द्रव्यों से दशांश हवन करे मनु का कथन है कि दशांश हवन करने पर ही मंत्र सिद्ध होता है यह गायत्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करती है तथा तो इनकी उपासना परमावश्यक है नित्य नैमित्तिक और काम तीनों कर्मों में इसका पारायण उपयोगी है इससे बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई भी दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है